श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग मधुर भाव का सार तत्व मधुर भाव का तत्व सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं एवं जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थ तथा प्रत्येक जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति का अंश सम्भूत होने के कारण उनकी पत्नी स्वरूप है इसलिए यदि जीव शुद्ध पवित्र बनकर पतिभाव से भली भांति उनकी उपासना में प्रविध हो तो उनकी कृपा से उसके लिए सदगति मुक्ति तथा निरवच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भाव का तात्पर्य है महाभाव के अंदर समस्त भावों का एकत्र समावेश है मुख्य गोपी श्री राधा महाभाव स्वरूपा है तथा अन्य प्रत्येक गोपिका महाभाव के अंतर्गत भावों में से एक दो या उससे अधिक भावों की मूर्ति है इसलिए ब्रज गोपिकाओं के भावों का अनुकरण कर साधना में प्रवृत्त होने से उन अंतर भावों को साधक करतलगत कर, कर, करने में समर्थ होता है तथा अंत में महाभाव राज्य महानंद के आभास को प्राप्त कर धन्य हो जाता है इस तरह महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के भाव के अनुचिंतन में मग्न हो अपने सुख कामना को एकदम त्याग कर सब प्रकार से श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना ही इस मार्ग में साधक का परम लक्ष्य है सामाजिक विधान के अनुसार विवाहित नायक नायिकाओं का पारस्परिक प्रेम जाति कुलशील लोक भय समाज भय आदि विभिन्न कारणों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है अतः नायक नायिका उन कारणों की सीमा के अंदर विभिन्न कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सुख विधान के निमित्त यथाशक्ति त्याग किया करते हैं विवाहित नायिका सामाजिक कठोर नियमों का यथावत पालन करने में प्रवृत्त हो बुधा नायक के प्रति अपने प्रेम संबंध को भूलने या कम करने में संकुचित नहीं होती किंतु स्वाधीन नायिका का प्रेम संबंधी आचरण दूसरे ही प्रकार का है प्रेम के प्राबल्य से वह नायिका बहुधा उन नियमों को को करने तथा समाज अपने सामाजिक अधिकार को पूर्ण त्याग कर नायक के साथ सायुज प्राप्त करने में संकुचित नहीं होती वैष्णवाचार्यों ने इस प्रकार सर्वग्रासी प्रेम संबंध को ईश्वर पर आरोप करने का उपदेश दिया है एवं इसी कारण आयान घोष की विवाहित पत्नी होकर भी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका का श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व त्यागने रूप से वर्णन किया गया है वैष्णवाचार्यों ने मधुर भाव को शांत आदि अन्य चार भावों का सार समष्टि स्वरूप तथा उससे भी अधिक माना है क्योंकि प्रणिनी नायिका कृतदासी की भांति अपने प्रियतम की सेवा करती है सखी की तरह समस्त स्थितियों में उनको योग्य परामर्श प्रदान कर उनके सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होती है। माता के सर्वदा उनके शरीर, मन, पोषण तथा मंगल कामना में नियुक्त रहती है और उसी प्रकार अपने को सर्वथा भूल कर प्रियतम के कल्याण साधन तथा मनोविनोदन में संलग्न हो उनके चित्त को अपूर्व शांति से आप्लावित करती रहती है जो नायिका इस प्रकार प्रेम में आत्मविस्मृत हो प्रियतम के कल्याण तथा सुख साधन के निमित्त सब प्रकार से दत्तचित्त होती है उसी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है एवं भक्तिशास्त्र में उसी को समर्था प्रणीनी कहा है स्वार्थ संबंध युक्त प्रेम का समंजसा तथा साधारणी रति के नाम से निर्देश किया गया है समंजसा रति संपन्न नायिका प्रियतम के सुख की तरह स्वात्म सुख की ओर भी समान रूप से ध्यान रखती है तथा साधारण रतिशालिनी नायिका केवल अपने ही सुख के निमित्त नायक को प्रिय समझती है विषय सुख का विषवत् परित्याग कर जीवन को नियंत्रित करने तथा प्रेम का आश्रय लेकर श्री कृष्ण प्रिया का स्थान ग्रहण करने की शिक्षा तथा नाम महात्मा के प्रचार द्वारा भगवान श्री चैतन्य देव ने हमारे देश में अभिचार को दूर व्यभिचार को दूर करने तथा कल्याण साधन करने का प्रयास किया था फलतः उनके भाव तथा उपदेशों ने पथभ्रष्ट लोगों को मार्ग दिखाकर समाज विच्युतों को नवीन समाज में ग्रथित कर जाति से बहिष्कृत व्यक्तियों का भगवद भक्त रूप जाति में समाविष्ट कर तथा समस्त संप्रदायों के सामने त्याग वैराग्य का महान आदर्श स्थापन कर सभी को विशेष कल्याण किया था इतना ही नहीं अपितु श्री जगतपति के तीव्र ध्यान तथा अनुचिंतन से पवित्र हृदय साधकों के लिए साधारण नायक नायिकाओं के प्रणय तथा मिलन जनित सात्विक विकार ये चित्तम तनुम तनुम्षय छभंती सात्कातंभ स्वेद रोच स्वरभेदेपथु वैवर्ण्य अश्रु इति प्रलया ज्वलिता दीप्ता उदीप्ता सुदीपता पंच विधा यथोत्तर सुखदा आकार ग्रंथ नामक मानसिक तथा शारीरिक विकार समूह वास्तव में उपस्थित होते हैं इस बात को श्री चैतन्य देव के अलौकिक जीवन के द्वारा निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित कर वैष्णव संप्रदाय में प्रचारित मधुर भाव ने उस समय अलंकार शास्त्र को आध्यात्मिक शास्त्रों के अंगीभूत किया था कुवाक्यों को उच्च आध्यात्मिक भाव में रंग कर साधक मन के लिए उपभोग्य तथा उन्नतिप्रद बनाया था तथा शांत भाव के अनुष्ठान के लिए अवश्य त्याज्य काम क्रोधादि की त्रिभगवान में अपनापन स्थापित करने के पश्चात उनके निमित्त तथा उन्हीं पर प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान कर साधन मार्ग को सुगम बना दिया था